हिन्दू धर्म पर निबंध वेद हमें प्रेम के संबंध में इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं अब देखें कि श्री कृष्ण ने जिन्हें हिंदू लोग पृथ्वी पर ईश्वर का पूर्ण अवतार मानते हैं इस प्रेम के सिद्धांत का पूर्ण विकास किस प्रकार किया है और हमें क्या उपदेश दिया है उन्होंने कहा है कि मनुष्य को इस संसार में पद्म की तरह रहना चाहिए पद्म जैसे पानी में रहकर भी उससे नहीं भींगता उसी प्रकार मनुष्य को भी संसार में रहना चाहिए उसका हृदय ईश्वर में लगा रहे और उसके हाथ कर्म करने में लगे रहे यहलोक या परलोक में पुरस्कार की प्रत्याशा से ईश्वर से प्रेम करना बुरी बात नहीं पर केवल प्रेम के लिए ही ईश्वर से प्रेम करना सबसे अच्छा है और उसके निकट यही प्रार्थना करनी उचित है हे भगवान मुझे न तो संपत्ति चाहिए न संतति न विद्या यदि तेरी इच्छा है तो सहस्त्रों बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ूँगा पर हे प्रभो केवल इतना ही दे कि मैं फल की आशा छोड़कर तेरी भक्ति करूं केवल प्रेम के लिए ही तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम हो न धनम न जनम न चुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहेतुकियि तो शिष्टा तो शिक्षाष्टक कृष्ण के एक शिष्य उस समय भारत के सम्राट थे उनके शत्रुओं ने उन्हें राज सिंहासन से च्युत कर दिया था और उन्हें अपनी साम्राज्य के साथ हिमालय के जंगल में आश्रय लेना पड़ा था वहाँ एक दिन साम्राज्ञी ने उससे प्रश्न किया मनुष्यों में सर्वपरि पुण्यमान होते हुए भी आपको इतना दुख क्यों सहना पड़ता है युधिष्ठिर ने उत्तर दिया महारानी देखो यह हिमालय कैसा भव्य और सुंदर है मैं इससे प्रेम करता हूँ जब मुझे कुछ नहीं देता पर मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं भव्य और सुंदर वस्तु से प्रेम करता हूँ और इसी कारण मैं उससे प्रेम करता हूँ उसी प्रकार मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ वह अखिल सौंदर्य समस्त सुषमा का मूल है वही एक ऐसा पात्र है जिसे प्रेम करना चाहिए उससे प्रेम करना मेरा स्वभाव है और इसीलिए मैं उससे प्रेम करता हूँ मैं किसी बात के लिए उससे प्रार्थना नहीं करता मैं उससे कोई वस्तु नहीं मांगता उसकी जहाँ इच्छा हो मुझे रखे मैं तो सब अवस्थाओं में केवल प्रेम के लिए ही उस पर प्रेम करना चाहता हूँ मैं प्रेम में सौदा नहीं कर सकता ना हम कर्म कर्मफलान्वेषी राजपुत्री चराम्युत ददा देय यजेयम इतुत धर्म एवं मन कृष्ण स्वभावाच मेंधृतम धर्मवाणिज्य कोशीनो जघन्यो धर्मवादिनाम वेद कहते हैं कि आत्मा दिव्य स्वरूप है वह केवल पंचभूतों के बंधनों में बंध गई है और उन बंधनों के टूटने पर वह अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर लेगी इस अवस्था का नाम मुक्ति है जिसका अर्थ है स्वाधीनता अपूर्णता के बंधनों से छुटकारा जन्म मृत्यु से छुटकारा